श्रीमदभागवत महापुराण को एवं मोक्ष पद की प्राप्ति उच एवं नृशम्य कपिलस्य वचो धनि साकर्दम से दयिता किल देंूतिमोहटलाम्भि प्रणम्य तुष्टावत सिद्धिभूमि मैत्री जी कहते हैं विदुर जे श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर करदम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्प्रतिपादक प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधारभूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी देवहुतिर्वाच अथाप्य सलीरे शयानम भूतेम वपुषे सदसे सभीजम् सदशेषीज्यो स्वयं यज्ञराब्जा सवान्धत्ते गुण प्रवाहेण विभक्तवी सर्गा जनीहो विथा सध आत्मे सरोतरक सहस्त्र शक्ति देवहूति जी ने कहा कपिल जी ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे उन्होंने प्रलय कालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है ध्यान ही किया था आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत शक्तियों से संपन्न है अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं सम भूतो में जठ रेणनाथ कथम नु योदर एत वे स्व युगानते शेते स्व माया नाथ यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं उन्हें आपको मैंने गर्भ में धारण किया देह प्रसमाय पाप जावतारास्तव सुक्यात्म पथोपल विभो आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है येय श्रवणानुकीर्तनाद यद्य स्मरणादपि क्वचे कल्पते भगवन, आपके नामों का श्रवण या करने से तथा भूले के कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनी हो सकता है फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत हो जाए इसमें तो कहना ही क्या है अहो बत स्वचौ तो यजिह्वाग्रे वर्तते नामपस्ते जुहोषुर ब्रह्म नुचुर्मा ब्रह्म नुचुर्नाम गृणंती तम तामहम ब्रह्म परमांस प्रत्यक्त्रो वन्दे अहो वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया कपिल देव जी आप साक्षात पर ब्रह्म हैं आप ही परम पुरुष हैं वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ मैत्रीवाच इडी तो भगवान हे कपिलाक्ष परपुमान वाचा विक्लवेत्याह मातरम मातृवत्सल मैत्री जी कहते हैं माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा कपिलुवाच मगेणा लीन मतस्ते आसितेना नोदि मे आस परा काती तन्मत मह्यम जुष्ठवादि ये ना भव मृत्यो मृछंत तद्द कपिल देव जी ने कहा माता जी मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी तुम मेरे इस मत में विश्वास करो ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं मैत्रीवाच ये प्रदर्श्य भगवान्तीमनो गति मात्र ब्रह्मवादिन्या कपिलोन्मतौ यी तनोक्न योगादेश तस्पी सरस्वत मैत्रीजी कहते हैं इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी लेकर वहां से चले गए तब जी भी के मुकुट अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई अभिक्षणावगा कपिसान जटिलाकुटिलाकान् आत्मा चौधृृतपा बिभ्रति चीर्ण कृशम प्रजापते कर्दमस तपोजोग विजिबित स्वागा मनोपम्यम प्राथम वैमािकरपी त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गार्जस्थ सुख को जिसके लिए देवता भी तरसते थे त्याग दिया अये नुक्म परिच्छदा आसनाली आसनादिच हैमादि सुस्पर्सातरणी च स्वच्छ स्फ्यु महामारकतेषु च रत्न प्रदीपा आभान्ति ललना रत्न जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांतों के पलंग सुवर्ण के पात्र सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे रहते थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे गृहोद्यान कुसुमित रम्यम बहुमर द्रुमभ्य मिथुनम गाय मधुब्रतम यविष्टमात्मा विविधानुचरा जगु प्यामत्पलगंधि इतव तममप्याखंडलोषिता किंच विश्लेषणातुरा जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले वाले भौरों का गुंजार होता रहता था जहाँ की कमलगंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उनका देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्र इंद्राणियाँ भी दलायित रहती थी उस गृहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी किंतु वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया वरम प्रवर्धित प्रत्यावपतुरा भू नष्टे वे गौरी पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से ये आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ तमे ध्याति दे कपिल बभुवाचि निस्पृहाृहे ध्याति भगवद्रूप ध्यान गोचरम सुत प्रसन्न वस्त अपने पुत्र कपिल देव का भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई फिर वे कपिल जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न बदनार बिंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई भक्ति प्रवाह योगे नैराग्यन भली युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञान ब्रह्म हेतुना विशुद्धे नदात्म आत्मना स्वृतो मुखम स्वान्नुभूत माया गुण विशेषण भगवदक्ति के प्रवाह प्रबल वैराग्य और कर्म अनुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरणों को दूर कर देता हैत्म संशय नृव्य जीवा पति क्षीण क्लेवृत्ति समित्वाद परावृत्त गुण न सस्मारदात्मान सपने दिष्टि इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती तदेह परतपोष्य संभवात्मरव पावक स्वांगम तपो योगमयम मुक्त केश गतांबरम दैवगुप्तम नबे वासुदेव प्रवेश उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेस न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान शोभित सुशोभित होने लगा उनके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था निरतर श्री भगवान में ही चित्र लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग में शरीर की कुछ भी तपोयोगी नहीं रही केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था कपिलोक्ते ना मार्गेण चिता परम आत्मा ब्रह्म निर्वाणम भगवंत तदिरा चेत पुण्य कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्यमुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया वीरवर जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धप नाम से विख्यात हुआ तस् तोग विदुतमारृत्म मर्त्यम अभुसरीता श्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेता कपिलोपी महायोगी भगवान्तुराश्रमात्मातरम समुज्ञाप्य साधु के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे और एक नदी के रूप में परिणित हो गया जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए सिद्धारण गुनिस्गण तोयम सुद्रेन देतन आस्ते योगाचार्यु रियाणम लोकाना समाशितः महायोगी भगवान कपिलजी वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्य गण भी उनका सब प्रकार स्तमन करते रहते हैं ए कपिल से संवादो देवहूत्या पाव युशृणती यो विधत्ते कपिल मुनेतमात्मोगुह्यं भगवत्त सुपर्ण के उपलभते भगवत्दरविंदम निष्पाप्य दुर्जी तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें य भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया यह कपिल देव जी का मत आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुणाध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणार विंदों को प्राप्त करता है श्रीवद्भागवते महापुराणे वैया शिक्याम अष्ट्रायाम पारमहस्याम तृतीयस्कंधे काोपाख्याय तयशोध्याय तृतीय स्कंध सरि ओं तस्